श्री राधा मदन मोहन देवजू की जय श्री राधा रस्वधामिधि ग्रंथि की जय श्री निताय गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय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 बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशर सूनु हु। सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमगल तम वाग मम तम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाक्ष परम धाम जगद्धाम नमा त हृदय तो हम प्रवर्तिहम रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव नारायण नमस्कृत्य नरम चमं देवी सरस्वती व्या तथो जैनवीर वाछाकलुभ्य सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभौ करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईत दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते श्री मे कुत मंद मते दयाम द्रा तुलसी यत्र पद्मना च पुराण पठनम तत्सो तो हरी बोल सुवृंदावंद लाल की जय श्री किशोर की मेहमा किशोर जी जी की अपूर्व सामर्थ्य जो शाम सुंदर को भी मोहित कर लेती है उसका गायन करते हुए कह रहे हैं पिछले श्लोक में दोस्तों सौ उनतीसवें श्लोक में कह आए थे अब सौ तीसवा श्लोक है दो सौ श्लोक में कह आए थे कि श्री लालजी और प्रिया जी दोनों ने नाक में नवमौक्तिक धारण कर रखा है तो के की जो अभिलाषा वो अभिलाषा ही मानो मोती बनकर के नास्का में विराजमान है और शिवप्रिया लाल दोनों ही अनेक अनंग रंग की तरंगावली में डूबे हुए हैं ऐसी हेषी किशोरी जो मेरी स्वामनी आप कृपा करके ब्रिजमणि श्री श्यामचंदर को अपने श्रीअंग की कांति से बशीभूत कर दो ये प्रार्थना कराई थे अब कह रहे हैं दो सौ तीसवा श्लोक है कि अप्रेक्ष निश्चया पे सुचिरम विक्षेत दृक्कोणता मौने द्राढ़ाश्रता पे निवेद ही त्य हो अस्पृषे सुहताशया करो धृत्वा बहिर्यापयित राधात मानस स्थिति महम प्रेक्षे हसंती कदा कि हे श्री राधे के कब मैं आपकी उस स्थिति का वर्णन उस लीला का दर्शन करूंगी कि आप जिस जिस चीज की प्रतिज्ञा कर रही हो उसी उसको स्वयं त्याग कर रही है <laughs> जिसका दृढ़ लेकर के बैठी मान धारण करके दृढ़ लेकर के बैठी मैं श्याम लड़की की नहीं देखूंगी फिर एक दूसरा दृढ़ लिया मैं श्याम सुंदर से बोलूंगी नहीं फिर एक तीसरा दृढ़ किया कि मैं शाम सुंदर का स्पर्श नहीं करूंगी बहुत बढ़िया निश्चय है बिल्कुल प्रतिज्ञा कर ली है <laughs> कि मैं श्याम सुंदर की तरफ देखूंगी नहीं श्याम सुंदर से बोलूंगी नहीं श्याम सुंदर को छूंगी नहीं पर ये क्या हो रहा है कि देखने का निर्णय न करके भी छिप छिप करके तनखियों से देख रही <laughs> ये क्या हो रहा है <laughs> पहले तो निर्णय किया है कि देखूंगी नहीं और फिर भी छिप-छिप करके कंखियों से श्याम सुंदर को देखती जा रही है ये कहा है कि मैं बोलूंगी नहीं परंतु तो ये क्या हो रहा है कि तो बार बार कह रही हो यहां से जाओ यहां से जाओ तो ये क्या हो रहा है <laughs> बोलना चाह गया न बोलना चाह गया और ये कह रही हो कि मैं श्याम सुंदर को छूंगी नहीं फिर भी प्यारे के हाथ को पकड़ करके प्यारे को धके रही है दूर कर रही है बोले ये क्या हो रहा है प्यारे को नुकुंज मंदिर से बाहर ले जा रही है तो ये मृदुमान जो है वो मृदुमान अद्भुत होकर के विराजमान ये मृदमान की इस स्थिति का निर्भर कर रही है कि श्री प्रिया मान में भी श्री श्याम सुंदर का त्याग नहीं कर सकती ये अद्भुत एक लीला का यहां दर्शन करा रहे हैं के मान में भी शुक्रिया का त्याग नहीं हो रहा है और जिन चीजों की प्रतिज्ञा की है वो तीनों चीज ही देखना बोलना और छूना ये तीनों की, तीनों की का आचरण करती हुई विराजमान हो रही है बहुत अद्भुत स्थिति है कि अप्रेक्षीकृत निश्चय आप ही सखी ने कहा अरे श्याम से देखो देखो तो अप्रेक्षीकृत निश्चय आपी न देखने का निश्चय किया हुआ है परंतु तो निश्चय करने पर भी सुचरम द्रक नेत्रों के अपांग से, नेत्रों की कंखियों से श्री श्याम सुंदर को निरंतर निरंतर देखती जा रही है क्योंकि प्यारे को देखे बिना संतोष नहीं होता है एक क्षेत्र देखे बिना रह नहीं सकती है इससे कटाक्ष से नेत्र कोण से दृकोण से नेत्र के कोण से देखती जा रही हैं तो मान में भी अत्यंत उत्कंठा इसका यहां पर वर्णन किया जा रहा है है मान मान पर तो मान में भी उत्कंठा धारण करके विराजमान और मऊ मौन, मऊ ने दार उपाश्रता पी ये प्रतिज्ञा करके बैठी कि मैं दृढ़ मौन धारण करके बैठूंगी परंतु तो निगे तामेव या ही हो बार बार श्याम सुंदर से कह रही हैं याहि माधव याहि केशव माकुर बादम हमारे साथ में छ मत करो मत करो यहां से जाओ यहां से जाओ तो बोलना भी हो गया न बोलने का निश्चय करके भी बोल पड़ी और अस्पृश्य सुध्रत आशया मैं श्याम सुंदर को छूंगी नहीं इसका यद्यपि हृदय में सुधृत आशय मन में ये विचार करके बैठी हैं कि श्याम को मैं नहीं छूंगी परंतु करियो धृतवा बहिर्यापे श्याम सुंदर के हाथ को पकड़ करके जहा छीना झपटी करती हुई हाथ को पकड़ करके श्याम को कहीं नुकुंज मंदिर से बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं, तो लो छू भी लिया प्रयास भी कर लिया तो करियो धृतुआ बहिर्यापयिक हाथ पकड़ करके बाहर ले जा रही है ऐसे श्री राधा की मानद स्थिति मान में जो अपूर्व स्थिति है उस स्थिति का मैं प्रेक्षे कब कब मैं प्रे दर्शन करूंगी आहा ये जो आप की मान करके वानता धारण करना ये स्थिति अत्यंत अत्यंत कठिन स्थिति है अत्यंत दुर्लभ स्थिति है और मैं इसकी सर्वथा अयोग्य हूं परंतु हे श्री राधिक आप अपनी कृपा के द्वारा इस स्थिति को मुझे सुलभ करा देंगे और ये जो स्थिति है ये मुझे जल्दी से प्राप्त कराओ उत्कंठा में कदा और मैं ये केवल कृपा के द्वारा प्राप्त हो सकती है और जल्दी से मुझे इस, इस स्थिति को प्राप्त कर तो इस प्रकार विरोधाभास यहां पर रूप से यह प्रकट हो रहा है कि प्रतिज्ञा की हुई है कि देखूंगी नहीं फिर भी देख रही हैं प्रतिज्ञा की हुई है कि बोलूंगी नहीं फिर भी बोल रही हैं प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं छूंगी नहीं परंतु फिर भी शाम को छू रही ऐसे अपूर्व ये विरोध हवास की स्थिति में आज श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन कर रहे हैं धे राधा हृदय सरसी ना हृदय सरसी हंस कर्तले लसद वंश श्रोतृत गुणसंगतिपद लसत्ंसा सुरचित अवतंस प्रमदया स्ुर गुंजागु सहि रसिक रिक मौलिर्मील माम श्री कृष्ण की शोभा उसका वर्णन करते हुए कोई सखी कह रही है दासी श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन श्री प्रिया जी के सामने कर रही है कृषि की शोभा का वहां गायन कर रही है कि सही रसिक मौल्य ही मिल तुम आम बोले श्री राधिके आप ऐसी कृपा करो कि आपकी कृपा से मैं श्री श्याम सुंदर का दर्शन करूं और श्याम सुंदर कहां हैं उनका आपको संकेत करूं श्याम सुंदर जब पूछे मुझसे तो आप यहां विराजमान हैं इसका संकेत करके आप दोनों युगल को मिला तो कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई श्री प्रिया जी के हृदय में जो रति भाव है उसका उद्दीपन दासी कर रही हैं कि रसा गाधे राधा हृदय सरस हंसा श्री श्याम सुंदर कैसे हैं बोले श्री कृष्ण के श्री श्री राधिके आप कैसी हो बोले श्री कृष्ण के नहीं श्री राधिका के हृदय में श्री राधिका के हृदय में सरस हंसा श्याम सुंदर हंस के समान रसा गाधे राधा हृदय श्री राधिका का हृदय एक सरोवर है जो रस का अगाध जल जिसमें भरा हुआ है गंभीर सरोवर है विशाल सरोवर है रस का और उस राधा हृदय सरसी श्री राधिका के हृदय सरस आ, सरोवर में हंस श्री श्याम सुंदर एक हंस के समान विराजमान है ऐसे हंस श्री श्याम सुंदर का मैं कब दर्शन करूंगी जो श्री राधिका के हृदय सरोवर में विचरण कर रही है तो जैसे हंस सरोवर में ही विचरण करता है इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी प्रिया जी के हृदय सरोवर में ही निरंतर निरंतर निवास करते हैं फिर सरोवर जैसे अगाध है इसी प्रकार श्री राधिका उनका हृदय भी अगाध है करतले लसत बैंश और श्री श्यामचंद्र कैसे हैं करतले लसत जिन्होंने अपने हाथ में बंशी ले रखी तो श्री हस्त में बैंशी वैशी अपने आप में ही प्रेम का प्रतीक होकर के विराजमान है प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप उसको श्री बंशी कहा गया बंशी जो है वो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है उत्कंठा का मूर्तिमान स्वरूप है तो कर तलन बंशा श्रोतसी अमृत गुण संग पृथ्वीपदम और श्री बंशी के स्रोत में बंशी के छिद्रों में अमृत गुण संग पृथ्वीपदम श्री प्रियाजी के रूप गुण इनका ही संग निरंतर निरंतर विराजमान है श्याम सुंदर कैसे बोले श्री राधिका के हृदय रूपी सरोवर के हंस के समान श्री श्याम सुंदर कैसे हैं उनका दूसरा विशेषण जिनके हाथ में वंशी है और उस वंशी में अमृत गुण संग श्री राधिका के गुणों का गायन राधिका नाम का गायन ही पृथ्वी पदम प्रत्येक क्षण वे करते हुए विराजमान है श्री राधिका के गुणों का गायन ही प्रत्येक क्षण वे करते हुए विराजमान है और लसक पिछोत तनसा श्री श्याम सुंदर कैसे हैं जिन्होंने मयूर मुकुट को मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है श्री राधिका के नयन के द्वारा भी जो आज्ञा दी जा रही है उसको मैं शीरसा स्वीकार करता हूं इसलिए मानो मयूर मुकुट को श्यामचंद्र ने मस्तक के ऊपर धारण किया प्रिया की प्रत्येक आज्ञा मेरे श्रोधार्य है वो आज्ञा मुख से नहीं की गई है नेत्र से भी यदि की गई है तो वो आज्ञा भी मेरे श्रोधार्य है ये मन में विचार धारण करके राधा पुरी मयूर से राधिका का प्रिय जो मयूर है उसके पक्षम राधे क्षण ख्षन, क्षण निभम श्री राधिका के ई के समान जो मयूर का मुकुटफा उस मुकुट को मुकुट को विवर्षी शिरसा कृष्णा श्री कृष्ण मस्तक के ऊपर धारण कर रहे हैं कि प्रिया यदि कहीं नेत्र से भी मुझे आदेश देती हैं तो उस आदेश को भी मैं माथे के ऊपर धारण करता हूं शीर्षा स्वीकार करता हूं तो श्री प्रिया के नेत्र के आदेश के समान मयूर मुकुट श्यामचंदर ने मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है तो लसक पिछुत संगा तो पीछे माने मयूर पंख उसके उत्तंस माने उसके मुकुट को जिन्होंने धारण कर रखा है और सुरचित अवतंसा जिनके कान में सुंदर कुंडल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं कान में सुंदर मोती के जो कुंडल हैं वो शोभा को प्राप्त हो रहे हैं सुरचित अवतंसा प्रमदयाद गुंजा गुंचा और जिन्होंने प्रमाण पूर्वक गुंजा के गुच्छ को एक तरफ लटका रखा है ये छैलापने का एक स्वरूप है कि के स्वरूप में गुंजा के फूल के एक गुच्छे को जिन्होंने अपने काम में अपनी पाग में उरस रखा है वो गुंजा का गुच्छ लटक रहा है सही रसिक के मिल वो अवसर होगा कि आप मुझे आदेश देंगी और मैं आपके आदेश को प्राप्त करके श्याम सुंदर को ढूंढूंगी और श्री श्याम सुंदर मुझे मिल जाएंगे और फिर मैं आपको आदेश दूंगी कि श्री श्याम सुंदर यहां हैं और श्याम सुंदर को संकेत करके आपकी कुंज में पधराऊंगी यह सौभाग्य मुझे कम मिलेगा दोन श्री राधिका का, का हृदय रसा गाधी रस का समुद्र है अराध रस का समुद्र है कि श्याम चंद्र की कितनी सेवा करें कितने प्रकार से सेवा करें कैसे सेवा करें इसकी कोई सीमा नहीं है रस ने कहा कि सखी अमित सेवा अमित प्रकार से अमित समय तक करती है तीन बार मल्टीप्लाई हुआ अमित सेवा है उसको अमित प्रकार से अनेक अनेक एक ही सेवा को अनेक अनेक प्रकार से और अमित रूप में करती है अनेक रूप धारण करके या अनेक समय तक वे करती है तो अमित सेवा अमित प्रकार से अनेक रूप में ये करने की शिव प्रिया में अभिलाषा है इसलिए उनकी जो प्रीति है वो अराध है उनके हृदय का जो रस है वो अगाड़ है अब जैसे नेत्र के द्वारा श्याम सुंदर को सुख देना है कटाक्ष के द्वारा अब कटाक्ष का कितने कितने प्रकार से प्रयोग करेंगे उन कटाक्ष में कितने कितने भाव होंगे तो अमित सेवा अमित प्रकार से अमित रूप में श्री प्रिया कर रही तो अनेक सेवा करते हुए वे विराजमान है तो श्री राधा हृदय सरसी श्री राधिका का हृदय अनंत सेवाओं को अनंत अनंत प्रकार से अम अन, अनंत समय तक अनंत रूप में करने के लिए प्रस्तुत है इसलिए श्री राधिका का हृदय रस का अराध सरोवर है और उसमें श्री श्याम सुंदर हंस के समान विराजमान हंस का तात्पर्य है कि जैसे हंस नीर क्षीर विवेक को धारण करता है इसलिए इसी तरह से श्री प्रिया जी के प्रेम को स्वीकार करते हैं अन्य जितनी भी नायिकाएं हैं उनके प्रेम का कहीं अभेन ना कर देते और मुख्य रूप से श्री प्रिया के प्रेम को ही स्वीकार करते हुए विराजमान तो हंस कहने का मतलब है कि एकाग्रता श्री श्यामचंदर की सर्वदा एकाग्रता श्री किशोर जी में ही लगी हुई है तो अमित सेवा अमित प्रकार से अमित रूप में करती हुई श्री प्रिया विराजमान है, है। एकमात्र रुचि के द्वारा सेवा ग्रहण करते हैं प्रिया में ही उनकी एकमात्र रुचि है अन्यत्र कहीं रुचि नहीं है इसलिए वे हंस और परमहंस होकर के विराजमान जैसे परमहंस जो ज्ञानीजन है वो भी ब्रह्म में चित्र लगाते हैं ऐसे श्री प्रिया जी भी एकमात्र श्याम सुंदर भी हंसी के समान श्री राधिका चरण नख ज्योति में ही अपने चित्त को लगा करके सदा विराजमान होते हैं और कल तल्ले रल वंशाह जिनके श्रीहस्त में बंशी विराजमान है जो बंशी हितु तत्व की प्रेम तत्व की प्रतीक होकर के प्रेम तत्व का स्वरूप होकर के विराजमान और उस प्रेम के आधा, आधार पर ही प्रेम के बसीभूत होकर के ही श्री प्रिया जी और लाल दोनों विराजमान है आकर्षण करने का श्याम सुंदर के पास में एकमात्र यदि कोई उपाय है तो वो प्रेम है प्रेम के कारण वशीभूत होंगे और प्रेम ही वंशी बनकर के विराजमान तो वंशी के स्वर को सुनकर के मानो प्रेम की मोहिनी से शी किशोरी जी को गोपियों को भी आकर्षित कर लेती है और गोपी भी किसी अन्य मोहिनी से आकर्षित नहीं होती है प्रेम की बशीभूत होकर के ही उससे आकर्षित होती हैं तो वो लसन बंश्रो बंशा जिनके हाथ में वंशी है और स्त्रोत्य स्रोत अमृत गुण संग्रह वो वंशी श्री प्रियाजी के अनंत अनंत गुण संग उनकी श्रोत होकर के विराजमान अर्थात प्रिया में शाम मुल्ली में को ही मुरली में पुकारते रहते हैं श्री राधिका नाम ही सर्वदा विराजमान है पृथ्वी पदम प्रत्येक क्षण वो वंशी श्री राधिका नाम का उच्चारण करती हुई विराजमान होती है और चलत पिछोत्तनसाह श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के नयन के आदेश पर सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं अत मानव नेत्र के आदेश को ही उन्होंने मयूर मुक्ट की तरह से माथे पर धारण कर रखा है सुरचित अवतंसाह वो पिछोत्तंस वही सुंदर अवतंश मान्य मयू मुकुटभूषण उत्तं समान मुकुटभूषण अवतंस माने मयूर कान का आभूषण होकर के विराजमान उत्तंस और अवतंस उत्तंस कहते हैं शुरुभूषण को और अवतंस कहते हैं कान के आभूषण को तो शिव प्रिया उनके अवतंस को ही प्रिया के आदेश को ही वे कान में निरंतर निरंतर धारण किए हुए हैं अर्थात प्रिया के प्रत्येक आदेश का पालन करने वाले हैं और प्रमदया स्ुट गुंजा गुंछा और के द्वारा प्रेम में मत्वाले होकर के जिन्होंने सुंदर गुंजा के गुच्छ को कान के ऊपर धारण कर रखा है अपूर्व जो छैला स्वरूप है उस छैला स्वरूप में कान के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रहा है सर रसिक मौलिक मिल ऐसे रसिक मौलिक वे श्री कृष्ण हे श्री राधे के मिल आप मुझे आदेश दें और मैं उन श्री श्याम सुंदर को कहीं ढूंढ करके संकेत देकर के आपके पास में लाऊं वे श्याम मुझे मिल सके ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो कि आपके आदेश से श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए आपको से मिलाने के लिए मैं श्याम सुंदर को बुला करके आपके पास में लाऊं अब श्री किशोरी जी अनेक अनेक वेश धारण करके विराजमान हैं अनेक गोपियों का स्वरूप धारण करके श्री प्रिया विराजमान हैं प्रिया का एक नाम है गोपीजन और उनके बल्लभ हैं श्री श्याम सुंदर तो गोपीजन का तात्पर्य है कि श्री राधिका अनेक अनेक स्वरूप अने अने धारण करके श्याम सुंदर की अनेक भावों से सेवा करना चाहती हैं विभिन्न भावों के साथ में सुंदर की सेवा करना श्री प्रिया चाहती हैं। तो प्रिया ने ही श्री राधारानी ने ही अनेक गोपियों के स्वरूप को धारण कर रखा है वे गोपिया तत्वतः श्री सुंदर से श्री राधा राधाणी से अलग नहीं है राधारानी की ही युग होकर के सेवा करने के लिए अनेक अनेक रूप धारण करके सारी गोपियां विराजमान है जब अनेक रूप धारण करके विराजमान हैं, तो यदि श्री राधिका का कोई भाव का अंश कहीं विद्यमान है तब तो श्री श्याम सुंदर उनकी ओर आकर्षित होते हैं और यदि वो भाव विराजमान नहीं है तो श्री श्याम सुंदर कामी नहीं हैं, वे किसी अन्य नायिका की ओर आकर्षित नहीं हो सकते हैं श्री राधिका का अंश जहां विराजमान है वहां वे आकर्षित हैं तो वो ही कह रहे हैं कि हे शिव प्रिया आप अनेक रूप धारण करके गोपी जन होकर के अनेक गोपियों को जन्माने उत्पन्न करने वाली अनेक गोपियों के रूप में श्याम सुंदर की सेवा करने की भावना धारण करने वाली होकर के आप विराजमान हो इसलिए श्री श्याम सुंदर यदि आपके भाव को किसी गोपी में देखते हैं आपके किसी कार्युरूपी गोपी में देखते हैं तो अकस्मात कश्याश्चित नव वसनम आकर्षती वे अकस्मात चंचल श्रोमणी चलते फिरते भी किसी गोपी के अंचल को पकड़ करके खींचते हैं उनके वस्त्र को खींचते हैं श्री दान लीला में सारी गोपी कहीं गोपी कह रही हैं है भ्याम सुंदर हमारी नई तुमने जो ओरनी है उस ओलनी में तुमने पीक का दाग, दाग लगा दिया हमारी ओलनी को खींच करके उसे अपने ओठ को आपने पहचा है और मेरी नई ओलनी में ये पीक का कैसा कैसा गहरा दाग लग गया श्याम सुंदर कह रहे हैं या के बदले भामनी